द्र कर्णे श्रृणिया भद्र पशे महा स्थिरंगतलाय अथर्मदीय प्रश्नोपन चतुर्थ प्रश्न के प्रथम मंत्र के टीका के ऊपर चल रहा था जिसमें सौर्या गार्गे ने पूछा था कि जो तो शरीर हाथ पैर शीरा आदि वाला शरीर में सोने वाले कौन है और जगने वाले कौन है और स्वप्न देखने वाला कौन है और सुसुक्ति का सुख किसको होता है और ये सब के सब एक किसमें एक हो जाते हैं ये पांच प्रश्न है पांच है तो उसमें सोने वाले कौन है जगने वाले कौन भाषाकार ने बता दिया है इंद्रिया सो जाती है स्वप्न काल में देखा गया है इंद्रिया सो जाती है प्राण जगता रहता है जगने वाला प्राण है तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न शुरू तीनों अवस्थाओं में जगने वाला प्राण होता है उत्तर हो गया कौन सोते हैं इंद्रिया कौन जगता है प्राण और स्वप्न कौन देखता है तो मनो मन कहा आत्म विशिष्ट जो मन होगा वो स्वप्न देखने वाला होगा ठीक है स्वप्न देखने वाला मन है इंद्रिया तो काम नहीं करती मन काम करता है स्वप्न अवस्था में पूर्व दृष्टा दृष्टादि जो भी है पूर्व अनुभूत विषाणु का चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो कभी कभी चिड़िया बन गई उड़ते हुए पाए जाते हैं वो संस्कार है वासना है अंतकरण में है वो उस भावना बन गई वहां वास्तविक शरीर उड़ता तो है नहीं तो चाहे पूर्व जन्म का अनुभूत हो चाहे इस जन्म का अनुभूत हो ऐसे पदार्थों को देखता है जैसे कोई टेप में रखा हुआ हो कालांतर में डाल करके देख सकते हैं आप ठीक सीरियल देखते हैं ऐसा ही मन में हो जाता है जो भी संस्कार है कौन सा संस्कार कब उद्भुत होता है स्वप्न काल में पता नहीं उस ढंग से देखा जाता है स्वप्न देखने वाला मन होता है संस्कार मन में सुस्मति के सुख किसको होता है इंद्रियादी नहीं है मन भी काम नहीं कि मन भी नहीं वहां सुश्रुति काल में मन भी अपने कारण में अज्ञान में लीन हो रखा है सुश्रुति में मन भी काम नहीं करता आत्मा को सुख है आत्मा स्वरूप है वो पता लगता है अज्ञान विशिष्ट आत्मा को सुख होता है जिसको सबल ब्रह्म कहो अज्ञान विशिष्ट आत्मा बोलो उसको सुख होता है और सबके सब किसमें एक होते हैं सुषुप्ति सुसुप्तीदी में कहा सुषुप्ति में अज्ञान विशिष्ट आत्मा में एक हो जाते हैं फिर जागृत काल में आते हैं। जिन जिन शरीरों से सुषुप्ति में गए सब एक हो जाता आत्म रूप में पहुंच जाते हैं किन्तु एक पतला सा पतली सी चंतर होती है वहा अविद्या शुद्ध आत्मा में पहुंचने अविद्या रूपी चंतर का व्यवधान है हमारे में और शुद्ध आत्मा में व्यवधान होता है अज्ञान का बाकी शरीर आदि का व्यवधान तो नहीं है उस काल में सूक्ष्म शरीर का व्यवधान भी नहीं है किंतु कारण शरीर जिसको बोलते हैं अविद्या बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं उसका व्यवधान होता है गय जैसे लगते हैं आत्मा में किन्तु बीच में छोटा सा पर्दा व्यवधान है सुख ऐसे दिखाई देता है तो सुख वही आत्मा को होना है और सबके सब का प्रलय भी वही शुशु आत्मा में होना है दूसरे जगते ही फिर वही जहां जहां से गए थे वहीं आ जाते हैं मनुष्य शरीर से गए हुआ मनुष्य शरीर में आता है व्याघ्र शरीर से गया हुआ व्याघ्र शरीर में आ जाता है तत्त संस्कार लेकर के वहीं उसी शरीर में आ जाता हैं ऐसे यहाँ चर्चा होनी है तो ये टीकाकार कुछ भाष्य से कुछ अलग ढंग से बोल रहे हैं जो टिप्पणीकार बार बार टोक रहेगे टीका जैसी नक्ति नहीं बोलते है टीका चल रही थी नैना पंचम पंक्ति में है सैतालीस पृष्ठ में है ना प्रश्न नासना भी अभिविक अभिविविक एवं पृष्ठ या प्र, पंचम प्रश्न की चर्चा में कहा यहाँ पर टीकाकार बोल पड़े पहले क्या बोला हुआ है कि पंचम प्रश्न के द्वारा तो अविद्या से उपलक्षित शुद्ध आत्मा को संकेत किया है शुद्ध आत्मा में ही एक हो जाते हैं ऐसा कहा है टीकाकार ने कहा ऐसा तो शुद्ध आत्मा में एक होने के बाद में वापस होना संभव नहीं है सुशुप्त में जब होते हैं तो वापस होते हैं तो या कोई शंका करे ये पूर्व टीका के ऊपर कोई शंका करे नो अनैना न चैना प्रश्न जो पंचम प्रश्न की बात है उन्होंने कहा था से उपहित जो शुद्ध उपलक्षित आत्मा में एक हो जाता है शुद्ध आत्मा ऐसा कहा इस प्रश्न जो पंचम प्रश्न से भी संसुप्त आत्मा को भी कहा ऐसा नहीं कह सकते ये टीकाकार अपने मंत्री शुद्ध आत्मा ही होगा पंचम प्रश्न का विषय ये बोलना चाहते हैं न जाना ना, ना आपका प्रश्न है ना मान पंचम प्रश्न है ना जो पंचम प्रश्न है सबके सब कहा एक होते हैं ये जो प्रश्न है उस अवस्था में सुसुप्त अवस्था में सब के सब कहा एक होते हैं ये तो प्रश्न है पंचम प्रश्न उसके द्वारा भी अविद्या वासना भी अभिव्यक्त अभिविविक अभी, अभी, अभी, अभी अभिविवक्त अविद्या के अविद्या और वासना संस्कार के द्वारा अलग न हुआ जो आत्मा है उसमें एक होते हैं अविद्या का संस्कार है ऐसे आत्मा में एक होते हैं ऐसा कोई बोले तो टीकाकार है यहां बोला जाते नहीं अविद्या वासना पृथक माने अप्रिथक, माने अविद्या विशिष्ट वासना से आत्मा में सौसुक्त पृष्ठ सौ आत्मा को पूछा गया अविद्या वासना के घेरे में होता है वो ऐसा नहीं कर सकते ठीकाकार कह रहे क्यों परे आत्म ने अक्षर संप्रतिष्ठ यहाँ आगे आएगा ऐसा भाग्य आएगा इसी उपनिषद में आएगा परम आत्मा में एक हो जाते हैं उस काल में ऐसा शब्द आएगा तो वो परे आत्मनि कहने का मतलब शुद्ध आत्मा में एक हो जाते हैं ये टीकाकार का मतलब है आगे के जो वाक्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टीकाकार बोलते हैं ये टीकाकार में कहना है परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठाते यदि बक्षम भाग आगे इसी उपनिषद में आगे कहेंगे ऐसा इसलिए सुसुप्त अज्ञाने एवं संप्रतिष्ठाना और सुसुप्ति में तो अज्ञान में प्रतिष्ठित होंगे सुसुप्त में अज्ञान में है इसलिए ये वाक्य घटेगा नहीं पर ये अक्सर प्रतिष्ठान संप्रतिष्ठान वाक्य घटेगा नहीं इसलिए जो किस में एक होते हैं तो शुद्ध आप में एक होते ऐसा मानना चाहिए टीकाकार बोल रहे अच्छा सुसुप्त अज्ञान ए वह दो और तीन दो में कहा नक्त श्रोत आत्मसवदार कोई बोले कि ये जो श्रुति है परे आत्मा अक्षर संप्रतिष्ठा है ये कोई बताती है ऐसा मान लिया जाए तो कहते हैं न तद विरोध है इसलिए कोई विरोध नहीं होगा उस श्रुति का ऐसा कहे ऐसा शंका करवा करके उत्तर देते हैं क्या बोलते हैं सुसुप्ते सुसुप्ते में तो अज्ञान में लीन हो जाता है सब अज्ञान विशिष्ट आत्मा में होगा किंतु यहां पर परे आत्मा अक्षर कहना है आगे इसको लेकर के शुद्ध आत्मा भी एक होते हैं ये टीकाकार का मतलब मंतव्य कि परमात्मा में एक होने वाला वापस नहीं होता ध्यान रखना तो वापस होने वाला नहीं है वापस होने वाले या ज्ञान विशिष्ट आत्मा में ही शिविर होना किन्काकार का मंतव्य कुछ अलग प्रकार का है अच्छा अज्ञान सवसुप्त व्यावृत है सुसुप्त काल में तो अज्ञान में ये होना है ना इसे परे आत्मा में लीन पाएगा तो उसके लिए सौसुप्त की व्यावृत्ति करने के लिए एवकार लगाया एक अज्ञान एवं संप्रतिष्ठान संप्रतिष्ठा होने से ये सही द्रष्टा इत्यादि अज्ञान तदबिंब तुक्तुरूपी संप्रतिष्ठाया अभिलाष्य मान क्या यार इनका कहना है अज्ञान में प्रतिष्ठित होने से ऐसा सही द्रष्टा इत्यादि अज्ञान प्रतिबिंबित से यही दृष्टा है यही स्रोता है आगे वाक्य आएगा यही द्रष्टा है यही स्रोता है पश्चिटा इत्यादि आएगा इस वाक्य द्वारा अज्ञान में प्रतिबिंबित चेतन को कहा ऐसा कोई यह अर्थ आएगा यदि विशेष भोक्तुरपि संप्रतिष्ठा वो जो भोक्ता है अज्ञान विशिष्ट भोक्ता का भी प्रतिष्ठा बताई वह शुद्ध आत्मा ऐसा करके टेकाकार कह रहे अभिदाश मान उस भोक्ता का भी बोला जा रहा है इसलिए शुद्ध आत्मा होगा ये योग चाह रहे अच्छा अज्ञान भाव और आगे आएगा अच्छायाम आएगा शुद्ध है वो जहां शुद्धिकाल में शब्द सब, सब एक हो जाते हैं शुद्ध है, है अच्छाया ऐसा कहा हुआ है इसलिए भी क्या होगा कि अज्ञान का अभाव कहा अच्छा करके तो सुसुप्त कालीन आत्मा तो आत्मा में ही एक होगा ये कहना चाहिए टीकाकार का मतलब है तुरिया में तुरीयृष्ट इसमें तुरिया आत्मा कोई पूछा है कस्मिन सर्वे सम्प्रतिष्ठता बहुत करके तुरिया आत्मा ने जो चतुर्थ आत्मा शुद्ध आत्मा उसी को पूछा गया है कि टीकाकार महात्मा है टिप्पणियां हैं चार टिप्पणी संप्रति स्थान से तो त्वयावश्य वक्त स्थान को तो सबको मानना पड़ेगा सुशुद्धि काल में किसमें उसको तो तुम्हें भी मानना पड़े तो तो तो ही पड़ेगा तथा उक्त स्मृति विरोध है तद अवस्था स्मृति का विरुद्ध जो करते हुए परे अक्षर आत्मी जो आना है वो घटेगा नहीं तथा यश यही दृष्टा श्रोता प्रश्न का वो सुश्रुति कालीन आत्मा को तो कहा हुआ है दृष्टा श्रोता पश्चा इत्यादि बोला हुआ है वो परम आत्मा में उसके भी लय हो जाना है ये इनका कहना है अच्छा आगे अच्छा कहा हुआ है उक्त श्रोता वो सुप्त आत्म शब्दार्थ तत्व भावे संसुप्त से पंचम प्रश्न विषयत्व भावे वाहन वाह ये जो श्रुति है परे एवं आत्म ने अक्षर संप्रतिष्ठ स्तुति में सुसूप्त आत्म शब्द आत्मा शब्द के अभाव मान्य पर सूप्त से पंचम प्रश्न विषय तो अभाव है। उसमें पंचम प्रश्न के विषय आत्मा नहीं है ऐसा मान्य पर बाह्य तंत्र दूसरा हितु देते हैं क्या देते हैं अच्छा उसको कहा शुद्ध कहा हुआ है अच्छा इत्यादि करेगा अच्छा यदि अज्ञान अभाव होते अज्ञान के अभाव कहा है उस आत्मा में तो जो सुसुद्ध सबके सब जिसमें एक होना है उसको अच्छा का अभाव कहा है सुशुद्धिकालीन आत्मा में होता है टिप्पणी में यदाप्त से पंचम प्रश्न विषय स्वतंत्र विरोध हवा यदि अथवा यह भी व्याख्या कर सुसुप्त आत्मा जो होगा वह पंचम प्रश्न का विषय मान्य पर शुतंत्र विरोध भी होगा क्या होगा अच्छायाम ऐसा कहीं कहा है ठीक है उक्त स्त्रुति आत्म शब्दा पंचम प्रश्न विषय जो आत्म शब्द आया है परि आत्मनि अक्षर ही संप्रतिष्ट आत्म शब्द कहा स्त्रु में पंचम प्रश्न विषय करने वाला को अज्ञान का अभाव कहने पर नुप्त इसलिए सुसुप्त पुरुष ले नहीं सकते पंचम प्रश्न तुरीय में पृष्ठ पंचम प्रश्न के द्वारा तुरीय आत्मा शुद्ध आत्मा पूछा गया है ही आ, का बता दिया। आगे संप्रतिष्ठान सामान्य इति विशेष श्नो घटते नवगतिरस्थ न साधिक न कार्य कारण से अतिरिक्त के बारे में पूछा गया है कार्य भाव जो शरीर से अतिरिक्त प्रतिष्ठान के अधिष्ठान रूप से पूछा जा रहा है तो कोई न कोई एक होगा सामान्य ज्ञान तो हो ही जाएगा शरीर इंद्रिया आदि से अतिरिक्त कोई न को को कोई सुशुद्ध काल में जहां सबके सब एक हो जाते हैं कोई न कोई वस्तु है सामान्य ज्ञान होगा विशेष कौन है विशेष ज्ञान नहीं होगा इतना ही तो है जो अधिकरण पूछा जा रहा है कहाँ कस्मिन सम्प्रतिष्ठान इत्यादि आया कहा कस्मिन नो सर्वे संप्रतिष्ठता मंत्र है कहाँ कहने पर कोई न कोई जगह कुछ तो ख्याल आएगा यही शंका है नो कार्य कारण अतिरिक्त कार्य और कारण से अतिरिक्त आत्मा के बारे में पूछा जा रहा है संप्रतिष्ठान अधिकार अधिकरण संप्रतिष्ठान का अधिकार यही होगा कार्य कारण से अतिरिक्त भाव वाला योगा हो आत्मा होगा हो करण सामान्य न कस्ट्रते सामान्य कस्ट रूप से कोई न कोई एक अधिकरण से आना जाएगा शरीर इंद्रिया आदि कोई एक वस्तु है अधिकरण इतना ज्ञान हो जाएगा तो कस्मन प्रतिष्ठित यदि विशेष प्रश्न घटे थे तब होता सामान्य ज्ञान हो तब विशेष प्रश्न का थे कहा रहता है ये पूछना था किंतु न तस्य अवगति रस्ती उसका अधिकारण का अभी ज्ञान ही नहीं हुआ है कैसे पूछा गया कि कहा रहता है करने अधिकारण का भी ज्ञान ही नहीं कहा होना है न तो तस्वत उसके अवगति माना ज्ञान अभी तक नहीं है अधिकरण का सामान्य ज्ञान हो तो विशेष के लिए प्रश्न किया जाता है तो ये सबके सबके प्रतिष्ठित होने के जगह का सामान्य ज्ञान ही नहीं है तो कैसे प्रश्न कर दिया कश्मीर सर्वे संप्रतिष्ठा कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठा प्रश्न कैसे होगा सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो उसी विषय में प्रश्न होता है या सामान्य ज्ञान ही नहीं है कैसे विशेष प्रश्न होगा ये शंका है न प्रतिष्ठा से शादीकरण न नजर संप्रतिष्ठान से साधिकरण न सामान्य ना अधिकरण अवगत अस्तित्व कोई उसके विपरीत संप्रतिष्ठान जो बोला प्रतिष्ठित होना है जहां जा करके तो उसको संप्रतिष्ठान कहा तो सामान्य साधिकरण न जो संप्रतिष्ठान होना है सारे के सारे सुसूक्त में जाके जहाँ बैठना है तो वो अधिकरण होगा कोई न कोई जहां जाके बैठेंगे कोई न कोई अधिकार अधिक अधिकरण शहीदी तो होगा किसी अधिकार में रहेंगे वो उन्हें से सामान्य अधिकार का ज्ञान हो जाएगा ये नवाज्य नहीं कर सकते क्यों तत्त उपाधान नाम अचेतना तद अधिकरण तद अतिरिक्त से चेतन से अशुद्धि शे तत्त उपादान सुशुद्धि में ये इंद्रिया है शरीर है अपने अपने उपाधान कारण में बैठेंगे कहा अन्यत्र जाएंगे अपने उपादान जहां से पैदा हुए थे अपने उपादान उसमें हो यही होने से कहा हो अचेतना जितने भी अचेतन पदार्थ है चाहे शरीर हो इंद्रिया हो जो अचेतन है उनका अपने अपने उपादान कारणों में तत्त अधिकरण वही वही उपादान कारण उन्होंने अधिकरण हो जाएगा अधिकरण होने से तदतिर से चेतन से उसके उपादन से जो के कारण जो उपादान अतिरिक्त सिद्धि होने पूर्वादी नु गर्ग भाष्य में कह नु न्य स्व्यापारा करता स्वात्म अवतिषंते युक्त कुतः प्राप्ति सुसूपुरुषाण अवगमना अवगमना आशंका हाया प्रष्ट प्रश्न यही है न्यस्त दात्रादि करण दात्रादि जो करण थे दरादि आदि घासादि आदि काटने के काम करते थे उनको जब रख दिया गया वो कहा प्रतिष्ठित होते हैं अपने आप में रहते हैं वो अपने व्यापार से उपरांब हो जाते हैं चुपचाप हो जाते हैं यही है और क्या इसी प्रकार यहां भी इंद्रिया अपने अपने उपादान कार्य रहेंगे इतना तो जान ही जाता है फिर प्रश्न कैसे कर दिया कहां घटता है गर्दी शंका कैसे प्रश्न कैसे हो गया यह शंका हो रही है टीका देखिए दात्रम नाम है श्यादि लवनाथम शस्त्र विशेष दात्र क्या होता है कि सस्यादि लवनाथम घास आदि काटने के लिए खेती आदि काटने के लिए एक शस्त्र होता है शस्त्र और अस्त्र दो प्रकार होते हैं शस्त्र माने होता है हाथ में लेकर के किया जाए और अस्त्र होता है जो फेंका जाए गोली आदि अस्त्र में आ जाएंगे, तलवार आदि शस्त्र में आएंगे शस्त्र अस्त्र ऐसा होता है तो शस्त्र वाले यही है दात्र क्या चीज है सस्या आदि लगना शस्त्र विशेष घास आदि काटने के लिए सस्य माने घास आदि को सस्य बोलते हैं सस्या आदि काटने के लिए घास आदि काटने के लिए ये शस्त्र विशेष है वही दात्र तो अब वो जो उसको उसके व्यापार से उपराम जब कर देंगे माने इंद्रिया आदि जब अपने में व्यापार कर रही थी जागृत में स्वप्न में जैसे व्यापार चल रहा था उसे उपराम होने पर वो अपने पर उपादान कारण में रहेंगे यही होगा वो पूछने की क्या जरूरत कहां होते हैं करके है। ये प्रश्न है यही चल रहा था इसका उत्तर आगे देंगे स्वात्मनी अपने आप रहेंगे मानी स्व उपाधान्य अपने उपाधान में रहते हैं व्यापार जब छोड़ देते हैं तो अपने उपाधान कारण में रहेंगे ये अर्थ है सुसुप्त पुरुषाणाम करणाना ये कर आगे कहा कुतः प्राप्ति सुसुप्त पुरुषाणाम करणाना सुसुप्त पुरुषों कर की करण हैं इंद्रिया हैं वो कहा रहते हैं करके कैसे प्रश्न उठाया ये जो प्रश्न इसके ऊपर शंका है ये कहा मान सुप्ताना सुषुप्त पुरुषाणाम यानी करणानी तेषा जो सुषुप्त पुरुषों के जो इंद्रिया है उनके कहा रहते हैं करके प्रश्न कैसे हुआ ये शंका है अच्छा ये सही दृष्टा इत्यादि ना पुरुषाणाम अभी एक ही भाव से पक्षमाणत् भा, पुरुषाणाम अथवा ये कह सकते पुरुष को भी एक ही वही यह सही दृष्टा कहेंगे यही दृष्टा है ये तो श्रोता है शुद्धिकालीन के लिए बोलेगे आत्मा को बोलेंगे इत्यादि के द्वारा पुरुषाणाम अभी एक ही भाव से भी एक ही भाव होना कहने से पुरुषाणाम बोल दिया ऐसा भी हो सकता है अश्मि पक्षे करणान चाहिए चकारो कृष्ट है पुरुषा नाम करणा नाम चाहे भाष्य में पंक्ति लगानी पड़ेगी स्थिति में दोनों के दोनों का मान चेतनगा जड़ का भी सब उप्त विशिष्ट आत्मा में लीन होना यह समझना पड़ेगा प्रस्तुत शंकाया कुतः प्राप्ति प्रस्ता के शंका कैसे प्राप्त हो गई ये शंका ऐसे अनुय कर देना प्रश्न करने वाला है उसके शंका कैसे हो गई सुसुप्त में कहा रहते हैं सबके सब करेंगे तब कहते हैं उत्तर देते हैं भाष्य में युगता आयु तो आशंका ऐसा कहता था शंका ठीक है क्यों ठीक है या था संघानी करण आनी जो करण जितने में संघात है संघात जो होता है दूसरे के लिए होता है समुदाय जो होगा वो दूसरे के लिए होता है तो ये भी समुदाय है इंद्रिया आदि सब समुदाय है तो किसी न किसी के लिए होगा जिसके लिए होंगे उसके बारे में पूछा जा रहा है कहां प्रतिष्ठित होते हैं करके भाष्य में कहा था युगता आयु तो आशंका शंका ठीक है कहां ये रहते कहा ठीक है क्यों यथ जिससे कि संगत आनी करणी संघात होते हैं कारण मिले हुए होते हैं कहीं मिलके काम करते हैं स्वामीर्थ आनी अपने स्वामी के लिए होते हैं जैसे मकान है संघात है मकान मकान मालिक के लिए होता है ना कि मकान मकान के लिए होता है जो जो संघात होता है अपने स्वामी के लिए होता है अच्छा परतंत्रानी चाहे और होते हैं जागृत विषय में जितने भी इंद्रिया हैं परतंत्र है आप देखना चाहे देखें ना देखना चाहे न देखें आप स्वतंत्र है इंद्रिया परतंत्र है आप अग बंद कर देंगे से देख पाएगी वो नहीं देख सकते परतंत्र होते हैं यह मकान मालिक के अधीन है जब चाहे इसको तोड़ दे जब चाहे बना दे मकान के अधीन मालिक नहीं होता वैसे तो इंद्रिया भी ऐसे परतंत्र हैं सबके सब और दूसरे के लिए होते हैं जागृत विषय में देखा गया है जागृत में ऐसा देखा गया तस्मात स्वापेपी उस सुसुप्ति अवस्था में भी ये संग होती कहा ये किसके लिए कहाँ रहते हैं ये जागृत देखा है इंद्रिया परतंत्र है किसी न किसी होते हैं तो स्वप्न में भी सुसुक्ति में भी कहाँ होते हैं प्रश्न है कस्मिन न सर्वे संप्रतिष्ठा भवती है प्रश्न यह है कहा तस्मात स्वापे भी स्वापन सुसुप्त अभी सुसुप्ति में भी संगत आना भारतंत्र संगति वहां भी परतंत्र रूप से कहीं न कहीं उनके संगति होना युक्ति है कहा ये एकत्रित हो जाते हैं ये कहना बनेगा ये कहा आशंका अनुरूप में प्रश्नो जैसे शंका है उसी के ऊपर ये प्रश्न है कस्मिन में सर्वे संप्रतिष्ठा बवंती ये प्रश्न ठीक है ये सिद्धांत ने कहा प्रश्नो एक ठीक है देखें संगता नाम परार्थत्व व्यापृतवाद संघात जो होता है दूसरे के लिए व्यापार करते हैं व्या व्यापारिक होने से जो संघात का व्यापार होगा वो दूसरे के लिए होगा व्यापृत संगत हेतु हेतु है तो है जो संगात होगा वह दूसरे के लिए होता है यही हेतु के द्वारा परश चेतन है सामान्य न भगते परमात्मा जो चेतन इससे अतिरिक्त जो चेतन संघात से अतिरिक्त चेतन का सामान्य ज्ञान है इसलिए प्रश्न करना बन जाएगा विशेष ज्ञान के लिए ये कहना चाहती अब प्रष्टुर प्रश्न का विशेष प्रश्न युक्त ऐसे चेतन सामान्य ज्ञान है चेतन में आश्रित होंगे जैसे जागृत अवस्था में चेतन में आश्रित है ये कौन इंद्रिया चेतन के अधीन है चेतन में आश्रित है गृह ग्रिहा, मालिक के अधीन होते हैं उनमें आश्रित होते हैं ठीक इसी प्रकार इंद्रिया जागृत अवस्था में देखा चेतन में आश्रित है तो वहां भी कोई ना कोई चेतन में आश्रित होंगे वो चेतन कौन है ये प्रश्न है सर्वे संप्रतिष्ठा यही है एक आना है। इसलिए, आगे युक्त आशादि कहा स्वाम्यर्थ ने संघाताभिमानी अर्थाने ये जो संगता नि करणानी संगता नि स्वाम्य माने क्या है ये जो संघात में अभिमान करने वाले के लिए है नेहादि में अभिमान करने के लिए क्या इंद्रिया होती है जागरूक व्यवस्था शरीर आदि में अभमान करके बैठने वाला आत्मा तो चेतन होगा उसके लिए होते हैं ये जो तो परमाता बोलते हैं जिसको जागृत आशंका मन से विद्यमान आशंका प्रश्न मन में शंका हो गई थी शौर्यागारी को मन में शंका हो गई थी जैसे जागृत काल में तो चेतन में आश्रित है ये इंद्रिया आदि सब सुषुप्त काल में कहा आश्रित होंगे चेतन में है कहा है कौन चेतन है वो ऐसी, मन में जो शंका थी वो संका को उसका रूप से लाया कश्माबंदी थी।, ला थी और उसको बोला। बोला? में। किसमें सबके सब एक होते मन से विद्यमान और शंका वो शंका विद्यमान थी किसकी शौर्याधिकारी की मन में थी शंका उस शंका को ही विद्यमान शंका के अनुरूप ही बाचिक प्रश्न बाणी से निकाला गया प्रश्न बाणी से प्रश्न कर दिया कस्मिन सर्वे संप्रतिष्ठा बहुत प्रश्न है ये कहा अत्र संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा न पृष्ठ अब यहीं पर ये कहने जाते हैं ये जो यहाँ इस सुसुक्त में टीकाकार का अभिप्राय है संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा के बारे में नहीं पूछा किंतु तद उपलक्ष्य केवल आत्मा पृष्ठ इत वाक्य तात्पर्य वो यही कहना चाहते हैं शुद्ध आत्मा को पूछा है हाँ माने विशिष्ट आत्मा ने अज्ञान विशिष्ट आत्मा के बारे में नहीं पूछा गया है शुद्ध आत्मा को पूछा ये यहाँ का कुछ अपने ढंग से बोल रहे हैं शुद्ध आत्मा को नहीं पूछा गया है क्योंकि शुद्ध आत्मा में जाने पर तो वापस होंगे ही नहीं शुद्ध आत्मा होने पर वापस होने का प्रसंग वहां इंद्रिया जाते भी न तस्या प्राण उदग्राम अंति अत्र स्थिति आए तो सुसुद्धिकाल में सब लीन होते जागृत में आ जाते हैं बात तो यही है संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा है सुसुक्ति में युक्त आत्मा न पृष्ठ उसको नहीं पूछा अज्ञान विशिष्ट आत्मा को नहीं पूछा किंतु तद उपलक्षित उसके द्वारा उपलक्षित जो आत्मा है सुध उपाधि को हटा करके उपलक्षित हो जाता आत्मा केवल आत्मा पृष्ठ के तात्पर्य अत्रतु इत्यादि कहा अत्रतु अत्र अत्रसुप्त अवस्था में तो अत्र अवस्थाया अत्र कार्यकर्ण संघा तो ये लय हुआ है प्रलीना सुषुप्त प्रलय काल हो सुसुप्त काल में हो चाहे प्रलय काल में हो कार्यकरण संज्ञात जिसमें लीन होगा तद विशेषम बहुत विशेषमत काल में और प्रलय काल में दोनों में कार्य कार्यक्रम समुदाय कहा विशेष जानना चाहता है वो सब जानने की चुका सब कौ, कौन हो सकता है प्रश्न है कश्मीर सर्वे सम्प्रतिष्ठा बवंत इत्यादि कहा किसमें सबके सम्ठित होते हैं ये प्रश्न है ये टीकाकार का अभिप्राय है भगवंती अंतरम पृष्ठ भवंती क्या आगे क्या लगाना पृष्ठों ऐसा पूछा गया और ऐसा शेष लगाना में ये कहा आगे सौर्या गाड़ी का उत्तर देते हुए पिपलाद ऋषि उत्तर देना चाहते हैं उत्तर देना चाहते हैं तो पहला प्रश्न क्या था कोई कौन सोते हैं और कौन जगते हैं यही है तो वो दो प्रश्नों को लेकर के अब आरंभ करते हैं प्रश्न सभी हल करते चलेंगे पांच प्रश्न मिलकर के है एक प्रश्न है चतुर्थ प्रश्न सबसे पहले सोते कौन है जगते कौन है ये वाले की चर्चा करते हैं तस्म सहोवाच यहां गर्वा ये तस् तेजो मंडले की भविन्ती पुनर्पुनदय चरती भवति स परह देवी मनसीवती यश पुरुषो न शुणती न पश्य न जिघ्रती न रसयते न स्शते ना विवदते नार नानंदये न विसृजते क्षते तस् सहोवाच तथा मरीचर्कशत सर्वाए तेजो मंडले की पुनर पुनर पुनदय प्रचल एवं तत्सव परे दिव मनसीकीव यशक् पुषो न शृणति न पश्य न जिघ्रती न रसयते न स्ृशते निकबते नंदयते निसजते सौर्याय जो है उसके लिए सब स पिपलाय हवाच पिपला ने उत्तर दिया मान कौन सोते हैं इंद्रिया सो जाती है बोलना चाहते हैं कहना चाहते हैं एक दृष्टांत देकर बोलते यथा गार्ग्य हे गार्ग्य संबोधन करके कहा हे यथा मरीचयो अर्कश्य सूर्य के जो किरणें हैं उसको मरीची शब्द से बोलते हैं अर्कश्य परिचय है। जो अर्क माने सूर्य उसके जो मरीची हैं किरणें हैं अस्तम गच्छत जो सायकाल के समय अस्त होते हुए अस्तम गच्छत अस्त होते हुए सर्वा सबके सब मरीजी सब जितने भी थे किरण जितने भी थे अस्तकालीन कालीन किरण जितने भी हैं ये तस्मिन तेजो मंडली एक ही भवन थे जो बिखरे हुए थे अनेक रूप में थे दिन में और वो इस तेजो मंडल पे एक हो जाते हैं ऊपर जो तेजो मंडल है उसमें सब के सब एक हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार दिन में जो बिखरे हुए इंद्रिया है अपने अपने कार्य कर रहे हैं अपने अपने व्यापार कर रहे हैं जब व्यक्ति सो जाता है तो मन में एक हो जाता है सबके सब मन में एक हो जाते हैं इंद्रिया सो जाती है ये बोलना चाह रहे हैं एक ही भवन थी कहा पुनर् पुनर् फिर बार बार वो उदय होते हुए सो गए तो सो गए नहीं फिर उदय होते हैं दूसरे दिन फिर उदय होते हुए मरीजी हाँ फिर प्रचर प्रचरन फिर फैल जाते हैं बार बार फैल जाते हैं बार बार फिर वो इसमें एक हो जाते हैं तो ये तेजो मंडल में एक हो जाते हैं बार बार ऐसी स्थिति है ठीक इसी प्रकार समझना ये सारी इंद्रिया स्वप्न में मन में लीन हो जाती है फिर बार बार अपनी जागृत में बाहर आ जाती है ये बोलना चाह रहे हैं एवं इसी प्रकार समझना दृष्टांत पूरा हो गया एवं इसी प्रकार प्रसिद्ध है तत्सर्वम परे देवे मन से एक ही भवती हाँ सो, मान स्वप्न अवस्था में उस परम देव जो मन है उसमें एक हो जाते हैं मन उस समय में जगा हुआ होता है इंद्रिया अब व्यापार करना बंद हो जाता है जैसे सूर्य को किरणों का व्यापार जो प्रकाश करना था वो बंद हो जाता है सायंकाल फिर निकल आते हैं ठीक इसी प्रकार माने मन, मन में एक हो जाते हैं जब व्यक्ति हो जाता है तो इंद्रियां काम करना छोड़ देती है एक ही भगवती कहा सब के सब एक हो जाते हैं तेरह तस्मात है तेरह का तस्मात करने के बाद से तस्मात करेंगे, करेंगे तेरह इसी कारण से तभी तब उस काल में क्या होगा ये सब पुरुषों न ये पुरुष ये जो शरीर सुनता नहीं उसका क्यों सर्वण इंद्रिया मन में एक हो गई है नृणी ये जो हस्त हस्तपादा शरीर को पुरुष सब्देश न श्रृणती उस काल में सुनता नहीं है बाहर क्या आवाज हो रहा कहा हो रहा नहीं सुनता न पश्यती देखता भी नहीं है क्यों इंद्रिया सब मन में एक हो रखी है न ना जिग्रति सूखता भी नहीं है सुगंध दुर्गंध का पता भी नहीं लगता उस काल में सोया हुआ अवस्था में ना रसायते स्वाद का भी पता नहीं लगता रसास्वाद का भी मालूम नहीं है रस का भी मालूम नहीं होता ना पृष्ठ छूता भी नहीं है पर्स का भी अनुभव नहीं होता उस काल में कुष्टता का भी नहीं शीतता का भी नहीं नदते बोलता भी नहीं है बाणी भी काम नहीं करती उस काल में चुपचाप होता है ना आदत ग्रहण भी नहीं करता कुछ लेनदेन का काम भी नहीं करता ना आनंद सुख का बाह्य सुख का अनुभव भी नहीं करता उस काल में आनंद भी नहीं भोगता न पिछले त्यागता भी नहीं कुछ ग्रहण भी नहीं करता त्यागता भी नहीं त्यागना भी काम नहीं करता ना ई आय थे कोई चेष्टा भी नहीं करता जाता भी नहीं है ना ई आय न इनका तो धातु है यंगलुप यंगंत करके बनाया हुआ रूप है ना ये जाता भी नहीं है ऐसा स्वपीते जो तो पार्श्वस्थ लोग होंगे बैठे हुए लोग होंगे अभी सोता है ऐसा बोलते हैं है कथा यी ऐसा बोलते हैं कि सोता है अभी स्वीती सोता तो है ऐसा कहते हैं मानी सो जाती है सोने वाला इंद्रिया है उस काल में जगने वाला कौन है कहेंगे प्राण है आगे प्राण की चर्चा आएगी प्राण तो तीनों कालों में जगे हुए होते हैं किंतु तो जागृत में छानबीन करना मुश्किल है कौन जगा हुआ है प्राण है आएगी इंद्रिया कि कौन है स्वप्न में स्पष्ट पता लगता है स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में प्राण जगा हुआ होता है प्राण को जगा हुआ कहेंगे ये कहानी शोपंती इसका अर्थ हो गया है यहाँ इस मंत्र में सोने वाले इंद्रिया है इस होता है भाष्य देखें तस्मय सहोवाच आचार्य तस्मय प्रिष्ट, एवं पृष्ठ पते इस प्रकार पूछा था पांच प्रश्न मिलाके एक प्रश्न किया था कहानी शुपंती कानी, कानी जागृति इत्यादि प्रश्न किया था ऐसे पूछने वाला जो गार्ग्य है शौर्याणी गार्ग्या उनके लिए आचार्य ने कहा आचार्य है पिपलादिया पिपला ऋषि पिपला ने कहा श्रृणु हे गार्ग्या श्रृणु गार सुनो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनो एक एक करके उत्तर देंगे पहले कानी शुपनती है उत्तर दे कौन से होते हैं कहा पृष्ठम जो तुमने पूछा था उसके बारे में सुनो देखा क्या है दृष्टान्त पहले देते हैं जैसे सूर्य के किरण है यथा मरीचयो हो मैने रसमय मरीची माने रश्मिया रश्मि बोले मरीची बोले एक ही चीज है सूर्य के किरण को मरीची बोलते हैं रश्मि बोलते हैं मरीचयो माने रसमयोर अर्कश्य किसके अर्कश्य मान आदित्य अर्क माने आदित्य सूर्य के जो बरीजी है किरण है आदित्य से आदित्य से अस्तम अदर्शन गच्छत किस काल की बात है कहते हैं अस्तम मेरी अस्तम लिखा हुआ ना मंत्र में माने आदर्शन होते हो रहे माने अस्त काल की बात है अस्त काल में उदय काल की बात नहीं अस्तम गए माने गच्छता अदर्शन को प्राप्त होते हुए गच्छत ऐसे होते हुए सर्वा अशेषतः जितने जितने हैं सबके सब सर्वा माने अशेषत सबके सब, अशे सब, सब मरीजी जितने भी थे किरणते वस्तु को प्रकाश करने के लिए फैले हुए थे सबके सब ये तस्वीन तेजो मंडले तेजो राशि रूप एक ही भवन थी यही तेजो मंडल ऊपर दिखाई पड़ रहा है तेजो मंडल तेज का पुंजा है वो तेजो मंडले तेजो राशि रूपे तेज की राशि है सूर्य माने क्या तेज पूंज है तेज ज को सूर्य बोलते हैं तेज का पुंजम उसी में तेज राशि रूप एक ही भवन थी तेजो राशि स्वरूप जो सूर्य है उसमें एक हो जाते हैं विवेक का विवेक के योग्यता नहीं होती कि ये कौन सी मरीची है वहां कौन से किरण है किस वस्तु को प्रकाश करके आई हुई है विवेक का योग्यता के अविशेष अपने अभाव को प्राप्त हो जाते हैं वहां जाना नहीं जाता कि अमुक वस्तु को प्रकाश करके ये आई थी करके पता नहीं लगता एक तेज पुंज ही जाते हैं रात्रि की अवस्था में हो ठीक है इस प्रकार मरीचया और तशेब और जो मरीची है उसी तशेब और मरीचया उसी सूर्य का जो मरीची है फिर क्या होता है वो जो मरीची फिर पुनः पुनर् उदय था बार बार उदय भी होते फिर निकलते भी है वहां से सूर्य का उदय काल हो गया किरण फिर फैल गए बाहर आ गए पुनर्उदयता पुनर् पुनर्दयता उद्गक्षता निकलती हुई प्रचरनती बिकिरंते फैल भी जाते हैं प्रचरन जब बिकिरते फैल जाती है।, है बार बार फैल जाते हैं बार बार उसमें एक हो जाते हैं देखा जब प्रात काल होता है तो बाहर फैल जाते हैं वही प्रकाश कुंजै से फिर सायंकाल होता है तो उसी में एक हो जाते हैं ये देखा है ऐसे ही यहां समझना ऐसे ही समझना ये बोला चाहते एवं दृष्टान्त पूरा हो गया अब यहां घटाना इंद्रिय कहा जाती है मन में एक हो जाती है बोलना चाह रहे तत्सर्वम विषय जितने भीषय थे विषय है शब्द स्त्रोत्र का विषय है इंद्रिय भी काम नहीं करती विषय ज्ञान भी नहीं होता दोनों के दोनों मन में एक हो जाते हैं उसका इंद्रिय भी और विषय भी ये बोलना चाह रहे हैं एवं हम तत्सर्वम विषय इंद्रिय जातम जात मन वर्ग समुदाय विषय और इंद्रिय के जो समुदाय है पूरे के पूरे तत्त इंद्रिया तत्त विषय जितने इंद्रिया उतने विषय हैं सारे इंद्रिया सारे विषय सब के सब परे प्रकृष्ट देवी द्योतरवती मनसी परम देव यहां क्या है द्योतरवती अपने विषयों को प्रकाश करने की क्षमता है उसमें इसलिए उसको देव कहा उस मन में चक्षुरादि देवान मन तंत्र क्यों उसको देव कहा कहते चक्षुरादि जो देवता है ना वो मन के अधीन है आंख मन काम करे तो आंख देख पाएगी नहीं तो आंख नहीं देख पाएगी कभी वह आंख खुली होती है तो मन अन्यत्र हो तो दिखता नहीं उस काल में मन के अधीन है मन स्तंत्र मन अधिन चक्षरादि जितने भी देवता है सब मन के अधीन है इसलिए वो देव हो गया परम देव हो गया, परे देवे कहा परम देव मन ने परो देवो मना इसलिए परम देव मन है तस्वीन स्वाप काल एक ही भवती सबके सब एक हो जाते उस काल में वो मनोरूप हो जाते हैं सब के सब इंद्रिया और इंद्रियों का विषय सब एक हो जाते हैं उस काल में इंद्रिया में नहीं है विषय भी नहीं स्वप्न काल में बाह्य विषय भी नहीं है वो तो विषय भी वहां जो होता है वासनामय विषय है और इंद्रिया भी वासनामय है ये इंद्रिया तो सो जाती है ये इंद्रिया नहीं तो बाह्य विषय भी नहीं उस काल में ऐसा होता है एक ही भवती मंडले मरिचीव अविशेष नाम बचे जैसे सायकाल उस एक मंडल में तेजो मंडल में मरीचि वाले सूर्य की रश्मिया अविशेष भाव को प्राप्त हो जाती है ठीक इसी प्रकार ये इंद्रिया और अभिशे विषय भी अविशेष विशेष नहीं होगा अविशेष सामान्य हो, सामान हो जाते है मनोरूप हो जाते हैं सब सोने वाले कहा जिजागरी सोच अब जाग, जाग, जागर इच्छु जिजागरीशु अब जगने की इच्छुक जब होगा इच्छा होगी तभी तो जगेगा ना सोया हुआ व्यक्ति इच्छा कैसे होगी कि आगे जो भोग, भोग भोगना है सुख दुख जो भी भोगना होगा अगले भोग भोगना होगा वहां से उठने के बाद में वहां उस मन में विक्षेप करा देते दो भोग का संस्कार आगे भोग भोगने वाला जो कर्म किया होगा वो कर्म का संस्कार है खाली सोया ही नहीं रहेगा आगे उठेगा कोई उठाता भी नहीं अपने आप जग जाता है क्यों जगता है वहां विक्षेप हुआ है विक्षिप किसने कराया संस्कारों ने किया अगला भोग भोगने के जो संस्कार जगा जग जाएगा विक्षिप्त हो जाएगा उठेगा तो जगने की इच्छा होगी फिर पुष्काल सुप्त इच्छा होगी स्पष्ट तो नहीं है भीतर इच्छा होगी तभी तो प्रयत्न करेगा उठने का इच्छा के बिना प्रयत्न नहीं करेगा पहले जानाती थी इच्छा प्रयते प्रय ऐसा बोलते हैं पहले ज्ञान होगा उसके बाद इच्छा होगी फिर प्रयत्न करेगा ऐसा है तो कहा जा, जागरी जागृत इच्छु जिजागरीशु जगने की इच्छुक जब होगा सोया हुआ है ऐसा कहा रश्मि मंडलात मनसा एवं प्रतरती रश्मि मंडल भक्त जैसे रश्मि मंडल से किरणें आ जाते हैं बाहर रश्मि जैसे मंडल से बाहर आ जाते हैं सूर्य से बाहर आ जाते हैं ठीक इस प्रकार मन से ही ये बाहर आ जाते हैं कौन इंद्रिया और विषय सब बाहर आ जाते हैं स्वप्न माने सोते समय में वही एक हो गए थे और जागृत अवस्था में फिर वहीं से निकल आते हैं प्रचार जी सब व्यापार है प्रतिष्ठा प्रचार होना माने क्या अपने अपने व्यापार में लग जाते हैं इंद्रिया जागृत अवस्था में स्थिति हो जाती है वहीं से चलते हैं मन से आ जाते हैं स्व व्यापार देगा अपने अपने व्यापार के लिए प्रतिष्ठित हो जाते हैं सोने वाले इंद्रिया है सिद्ध हो जाती है सिद्ध होता है ये स्वप्न काले स्रोत्रादि ने शब्दादि उपलब्ध करना मन से एक भूतानी व करण व्यापारादिप्रता जिससे कि देखो स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था की बात है स्रोत्रादि जितने भी इंद्रिया थे क्या काम करते थे शब्दादि के उपलब्धि के साधन थे शब्द के उपलब्धि के साधन स्रोत्र है रूप उपलब्धि के, के साधन चक्षु है गंध उपलब्धि के साधन ग्राण है रस उपलब्धि के साधन रसना है व स्पर्श उपलब्धि के साधन तो इंद्रिय है इत्यादि तो ये स्वप्न काले स्रोत्रादि शब्दादि उपलब्धि करना यह शब्द आदि के उपलब्धि के कारण है साधन है ये स्रोत्रादि इंद्रिया साधन है शब्दादि विषय उपलब्धि के साधन है या मन एक ही भूतानी स्वप्न काल में मन में एक हो जाते हैं एक तो नहीं होते एक ही भूतानी इव लगा कर बोलते एक हो गए जैसे क्यों इंद्रियों का उपादान कारण मन है ही नहीं एक होने के लिए तो उपादान कारण एक हो जाता है भी। मन एक इंद्रियों का उपादान कारण तो है ही नहीं इसलिए एक हुए जैसे होते हैं एक होना नहीं है वास्तव में एक हो जैसे हो जाते हैं बोलते वाषुकार मनुष्य एक ही भूतानी जैसे एक हो गए जैसे होते हैं वास्तव में एक तो नहीं हो पाते कारण व्यापार आदरता अपने व्यापार से उपरांभ हो जाते हैं उस काल में अपने व्यापार कोई भी इंद्रिया नहीं करती कोई इंद्रिया अपनी व्यापार नहीं करती न चक्षु देखेगी नोत सुने काम नहीं होता यश्मात ऐसा है तेर माना तस्मात मंत्र में, में तेर है ना तस्मात जब इंद्रिया अपने व्यापार छोड़ चुकी है इसलिए तस्मात उस काल में तरी माने उस काल तरी माने उस काल में तस्मिन स्वापकाल या तरीका उसप उस स्वप्नावस्था में स्वाप काल है ये से देवदत्ता आदि लक्षण पुरुष या पुरुष माने शरीर है ये देवदत्ता यज्ञ दत्ता जिसको बोलते हैं शरीर का ही नाम होता है ये देवदत्ता आदि लक्षण जो पुरुष है न शरण होती उस काल में नहीं सुनता क्यों इंद्रिया अपने व्यापार छोड़ गई है मन में एक होके बैठी हुई है इसलिए ये सुन नहीं पाता नही सुनता है शरीर न पश्चि देखता भी नहीं न जिग्रति सोंगता भी नहीं न रसाते रसा स्वाद भी नहीं खट्टा मिठा का ज्ञान भी नहीं करता पता नहीं होता न पृषते छूता भी नहीं किसी को ना अभी बदतें बोलता भी नहीं ना रखते ग्रहण भी नहीं करता हाथ से पकड़ता भी नहीं सब इंद्रिया वही एक और रखी है इसलिए ना आनंद थे कोई आनंद भी नहीं भोगता उस काल में बाह्य विषयों के आनंद भी नहीं भोगता वो तो संस्कार जन्य विषय है संस्कार जन इंद्रिया का भोग नहीं करता स्वप्न काल में मान लो रात्रि में प्यास लगे करके सिरानी में एक लोटा जल रखा हुआ हो स्वप्न में प्यास लगे वो लोटा का जल भोग लेगा क्या नहीं वो तो क्या करेगा वही पानी ढूंढेगा व्यावहारिक जल से वह तृप्ति होनी भी नहीं उसको स्वप्निय जल से तृप्ति होगी प्यास बुझेगी सम्ता में व्यवहार होगा क्यों प्रातिभाषिक सत्ता में चल रहा है और व्यावहारिक विषय वह काम नहीं करेगा वहां तो प्रातभाषिक विषय काम करेगा अरे व्यावहारिक तो सत्ता में आ जाता है तो स्वपनीय पदार्थ का का अब काम नहीं करते अब यह व्यावहारिक पदार्थों की जरूरत है सम में व्यवहार होता है ना न बिस्तरी जते कोई त्यागता भी नहीं उस काल में छोड़ता भी नहीं ग्रहण भी नहीं करता छोड़ता भी नहीं न ई आय थे आये थे, कोई चलता भी नहीं है पैर से चलता भी नहीं उसका, ना आये स्वपीति इतिहास अक्षत है लौकिका लौकिक जन्म जो बोलते उस काल में उसको देख करके बोलते है अभी हुआ है ऐसा बोलते हैं स्वपीति इतिहास अक्षत है ये धातु है अदादी का धातु है सार्वधातु तक थीप है फिर भी ईट हो रखा है रुदादि पे सार्वधातु के सूत्र से ईट हो रखा है रुदादि एक गण विशेष है वहां सामान्य गण अंतर्गण है अलादि में है तो वो रुदादि में जितने आते हैं है, क्या बनता है थीप तो सार्वधातु का आजाद का सिर्फ पलादी ईट होना चाहिए अधातु में किन्तु सार्वधातु में ईट करने वाला सूत्र है रुदादि पे सार्वधातु के ऐसे सूत्र है इसलिए स्वपीति कहा नहीं तो स्वप्ति बोलना चाहिए इति आचक्षते लौकिका अन्य व्यक्ति उसको कहते हैं इस काल में सोया है ऐसा कहते हैं कहा टिप्पणी एक और दो स्वाप काले का अर्थ करते हैं सुषुप्ति स्वप्नो एक ही कृतिया कहते हैं खाली स्वप्न की बात ऐसी नहीं सुषुप्ति में भी ऐसी घटना है दोनों को एक करके कहा यहां स्वाप काल उस काल में कुछ नहीं करता मैने स्वप्न में भी देखना सुनना आदि नहीं करता सुसुप्ति में भी देखना सुनना आदि नहीं करता समान है बराबर है दोनों उसका देखना सुनने का अभाव के लिए इंद्रिय काम दोनों में नहीं करती है आगे ना या ये आगे न ऐसा परिछेद करना कहा न ई आये ऐसा तो यहां पर कहते हैं ये ई आयते कैसे बना होगा कुछ टीकाकार बताएंगे कुछ टिप्पणीकार मिलकर के पूरा करेंगे ईणगत धातु से बना है यद्यपि इणगतो धातु नहीं लगना चाहिए ये यंग नहीं होगा ईण क्योंकि धातु ऐसा सूत्र है। धातु एकाच होना चाहिए हलादी होना चाहिए हमारा ईड धातु हलादी है कि आजादी है आजादी है यंग होना ही नहीं चाहिए छांदस प्रयोग है यंग होना और यहाँ अकृत सार धातु दीर्घ करके बोलना चाह रहे हैं ई को दीर्घ हो रखा है जब आप ई धातु से यंग करेंगे वो प्रत्यय कहलाएगा का उस काल में प्रत्यय है तो कृदंता का प्रत्यय भी नहीं है सार धातु प्रत्यय भी नहीं है उस काल में अजंता धीर हो जाता है ई बन गया ई या बन जाएगा आगे दित्व करेंगे आप सन्न सूत्र से दित्व करेंगे ई ई या हो जाएगा क्यों दित्व करते समय में ई या धातु होगा जब आपका तो द्व किस का होगा अजाधीय सूत्र है एकादो दथमस्य आजादी द्वितीयस्य। से आजादी धातु होगा तो द्वितीय समुदाय को दित्व होगा हलादी धातु होगा तो प्रथम समुदाय को दित्व होगा दित्व करने पूरे को दत्व होता नहीं है एक समुदाय को दित्व करना है तो आजादी द्वितीय से लगता है तो ई या होगा ठीक है ई या होने के बाद में आगे दीर्घो की सूत्र आकर के उसके अभ्यास को दीर्घ करने पूर्व एक दीर्घ हो जाएगा ई आया बन जाएगा लटलाय लटलाए तौलाये तौल आत्मापति करके बना दिए आय थे ऐसा ऐसे बोलना चाहेंगे अग्रिस दीर्घ इत्यादि कहा अच्छा ठीक है देखें देखे पृष्ठम तत्ति अन्वय अच्छा भाष्य में ऐसा अनुय लगा देना बोला यह त्वया पृष्ठम तत्व बाद में है श्रीणु पहले है किंतु तो पंक्ति ऐसा लगा त्वया ये त्वया पृष्टम तत् ऐसा पूछा था उसको सुन लो करके ने कहा यह अर्थ करना कहा तय तो अर्क ता परिचय उसी अर्क के वो परिचिया फिर उदय हो जाते साय अस्त हो गए थे फिर उदय हो जाते इत्यादि फिर बिक्रिय जाते इत्यादि एक नंबर टिप्पणी ता परिचय परिचय कहा पुलिंग पाचक शब्द है कि स्त्रीलिंग पाचक शब्द है मरीची शब्द संख्या होगी तो इसके लिए टिप्पणी का आप कह रहे हैं मरिच ही रीति हमारा अमरकोश का आने का है मरीची शब्द स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों में चलता है ता भी हो जाएगा ते भी हो जाएगा दोनों बन जाएगा बहुत पचन ता मरीच ही रीति हमारा अमरकोष का आने का स्त्रीलिंग पुलिंग दोनों में होता है कौन मरीची शब्द दोनों का बोला हुआ है में। प्रयोग किया है मरीजी को यह कहा कि डिगिर ये अर्थ करते हैं दस दीक्षु क्षिप्त अंत है वही मरीजी जो अस्तवे थे सायकाल रश्मिया फिर प्रात काल दस दिशाओं में फैल जाते हैं स्थिति है ठीक इसी प्रकार हम ये इंद्रिया भी इंद्रिया और विषय भी सब के सब मन में एक हो जाते का सोते समय में फिर जगते समय में फिर फैल जाते हैं अपने का, कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं यह समझना स्वप्ने भी चक्षुराधि व्यापार उपलब्ध है एक ही भावों भाविदा इतिहास कहते हैं महाराज वहां एक कहा होते हैं स्वप्न में भी तो चक्षरादि का व्यापार चलता ही है आंख देखती है कहां सुनता है वहाँ सब बोलना चालना मित्र मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ सब व्यवहार होता ही है कहां सोते हैं ये कहा हो जाते हैं इंद्रिया रहती है विषय भी रहते हैं कहा मन में एक हो जाते हैं यह शंका है जैसे जागृत में है विषय है इंद्रिया है वैसे स्वप्न पे भी इंद्रिया है हम चलते हैं देखते हुए चलते हैं सुनते हैं बोलते हैं सब कुछ करते हैं जैसा व्यवहार हो रहा है वैसे हो रहा है कहा एक हो गए स्वप्न में एक हो सकते हैं तो जागृत में एक क्यों ने कहा यहां भी तो वैसी स्थिति है यह शंका है स्वप्न भी चक्षुराधि व्यापार उपलब्ध है एक ही भाव असिद्ध स्वप्न में भी चक्षुरादि इंद्रियों का व्यापार की उपलब्धि है इसलिए एक होना संभव नहीं असिद्ध है यह शंका हो गया इतिहास ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं वासना भ इंद्रिया व्यापार उपलब्ध होगी हाँ व्यापार की उपलब्धि है संस्कार व्यापार की उपलब्धि हो पूर्व अनुभूत विषय का वहां संस्कार है मन में वही वहां पर है में को में है वो। में है। इंद्रिय व्यापार उपलब्ध हो संस्कार के व्यापार को होने पर भी बाह्य शब्द आदि व्यापार अभाव है ना बाह्य शब्द आदि का श्रवण नहीं होगा उसको जो सोया हुआ है स्वप्न अवस्था में पहुंचा है उस काल में बाहर क्या हो रहा है देखना सुनना बाहर वाले का नहीं होता इसलिए मन में एक होते कहना बन जाएगा वो तो भीतर में जो पूर्व सुना हुआ देखा हुआ जो था अनुभव किया हुआ था किसी इस जन्म में चाहे पूर्व का हो, संस्कार उद्दुद्ध होगा रील खुल जाता है वह देखना सुनना आदि व्यापार हो रहा है वो एक स्मरण जैसा है वासना में इंद्रिया है वासनाय विषय है वहां व्यावहारिक नहीं है ये बोलना चाहते है वासना में इंद्रिय व्यापार उपलब्ध भी यद्य इंद्रिय व्यापार का व्यापार की उपलब्धि है वासनामय है को बाह्य शब्द आदि व्यापार बाह्य सरवणाधिक शब्द आदि का श्रवणादि तो होता नहीं उसका व्यापार उसका का भाव होता है नम साधितुम तेन वाक्य व्याख्यादी उसी को सिद्ध कर रहा है मन में एक हो जाते हैं व्यापार का भाव हो जाता है इंद्रिया हो जाती है सिद्ध करने के लिए तेन इत्यादि वाक्य थे भाष्य में उसी को सिद्ध करना चाहते बाह्य शब्द आदि को सुनने सकता ये देख नहीं पाता ये सिद्ध करने के लिए तीन शब्द मंत्र में है उसका व्याख्या करते हैं तस्वाद करके यशवाद इत्यादि व्याख्या आरम्भ करते हैं ये भाष्य में यशमात स्वप्न काल है श्रोत्रादि ने शब्दादि उपलब्धि करणहानी मन से भूतानी पर स्वप्न काल में जो साधन शब्दादि के सुनने वाले जो करणादि थे हमारे स्रोत्रादि करण थे सबके सब मन में एक हुए जैसे हो गए एक तो नहीं होते उपाधान कारण नहीं हो एक हुए जैसा मन से कारण व्यापार करण व्यापारा नहीं करते ये नाम भावो नाम। को मन में एक होना मानी क्या चीज है एक ही भाव क्या है शो शो शो अपने अपने जो व्यापार कर रहे थे जागृत अवस्था में आख देखना कान का सुनना यह व्यापार था अपना तो व्यापार था नाक का सुनना था तोरे का छूना व्यापार था अपर व्यापार था उसको त्याग करके उस मन तंत्रतया तंत्र होकर के रह जाना यही है पर ये, ये की भाव होना मन के अधीन होकर रह जाना उस काल में मंत्र तंत्र माने अधीन मन के अधीन होकर अवस्थान मात्र इतने मात्र के लिए कहा सो जाते हैं करके कहा मन तंत्र अधिन अवस्थान मन तंत्रतया मनस्तंत्रतया अवस्थान मात्र न तो मुख्यम एकत्व मुख्य एकत्व तो नहीं है क्यों तेसाम मन प्रकृतिकेशा मन इंद्रिया मन प्रकृति प्रकृति माने उपादान कारण मन उपादान कारण तो है ही नहीं मनुष्य उत्पन्न तो होते नहीं है इसलिए एक ही भाव भावे नत जो प्रकृति नहीं है उसमें एक ही भाव होना संभव नहीं है प्रकृत जो उपादान कारण नहीं है उसमें एक ही भाव होना संभव नहीं है इति अभी इवा इति इसलिए इबा लगाया हुआ भाष्य का भी लगा दिया। इ, इवा लगा के बोला है भाष्य में कहा था कि मन से एक ही भूतानी इक तो होने की बात है क्यों मन उनकी प्रकृति नहीं है जो भी एक होते अपने प्रकृति में एक हो जाते प्रकृति में नहीं उपादान कारण उपाधान कारण नहीं है ये कहा। ने इसका अर्थ तो करते हैं इणो गण धातु जो गत्यर्थक धातु इण गो धातु है अदाधिक है इत्यादि चलता है इणगत धातु है ग्यर्थक धातु है।, है।, है ये मैंने जाता है गृति अर्थ होता है ई है। ये करके किया है रूपमान रूपम यह दो रूप बना हुआ है ऐसा रूप है न गचति न ई आयत न गुस्स काल में चलता भी नहीं है किस काल में स्वप्न अवस्था में हाथ पैर चल के पैर चलता नहीं बाहर वाला पैर नहीं चलता ये कहा टिप्पणी न ई छेद हो गया हो तो यंग कहांत से हलादे रीति स्मृत शांडा समयदे इतनी अवधि क्योंकि हलादे दे कहा हुआ है पाणीजी के यहाँ धातु एकाजो हलादे दे क्रिया समिहारे यम ऐसा सोच रहा है धातु एकाद धातु होना चाहिए अनेकाल धातु से नहीं होगा एकाद धातु से होगा और हलादी होना चाहिए धातु और क्रिया के समिहार अर्थ होना चाहिए बार बार होना हो या एक ही बार अधिक होना हो ये दो अर्थों को कहते हैं क्रिया सम अर्थ में हाँ, इस यंग होता है <coughs> तो जैसे बाप रज्जते बोलते बार बार जाता है ऐसा बाप रज्जते इत्यादि बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ तो हलादी तो धातु है ही नहीं तो कैसे यम होगा ये छानदस प्रयोग की टिप्पणी का कह रहे हैं हलादे रीति स्मृत स्मरण किया कि उन्होंने पाणी नहीं किया है ऐसा धातु रे काचो क्रिया समारे यंग ऐसे सूत्र है तो ऐसे स्मरण होने से छांदसम एवं यंगादि यहाँ यंगादि होना यंग होना और धातु को दित्व होना जो कुछ हो रहा है सब कुछ हो रहा है यह सबका छांदस प्रयोग है इत्यादि तो यहां पर इणगतो धातु से छस प्रयोग है वही सूत्र है धातु रे का जो हुआ समझो यंग होने के बाद में अकृत धातु दीर्घ लगा देना यंग प्रत्यय कृदंता का भी नहीं है धातु प्रत्यय भी नहीं है तो ई जो हर्ष था आपका दीर्घ हो जाएगा अकृत साध दीर्घ से बन जाएगा ईय बन जाएगा उसके बाद इसको सनाधनता धातु सूत्र से धातु संज्ञा कर देना ई यद धातु संज्ञा हो जाएगी धातु होने पर संयंग सूत्र से दिव्य होगा यंगंता है दित्व हो जाएगा द्वित्व होगा तो किसको द्वित्व होगा एक आद समुदाय के द्वित्व होना दो अच हो गया ई और य दो, दो वाले हो गया है ये किसको दित्व करेंगे आप आजादी द्वितीय इसके आधार पर एकाच उदय प्रथम आजादे द्वितीय उसके बाद लिप्टी धातु और व्यास्य आदि सूत्र है व्याकरण में एक समुदाय का द्वित्व होगा धातु हलादी होगा तो प्रथम समुदाय का द्वित्व होगा आजादी होगा तो द्वितीय समुदाय का द्वित्व होगा या द्वितीय समुदाय है ये आप दित्व कर देंगे आजादी धातु हो गए तो या या हो जाएगा पूर्व की अभ्यास होगी पूर्व तो अभ्यास होने पर क्या होगा दीर्घो कीता ऐसा सूत्र आ जाएगा अकीत अभ्यास को दीर्घ होता है यंग हो चाहे यंग लोगो हाँ अकीत अकित ककारी तो हुआ नहीं यहां ऐसा अभ्यास है दीर्घ हो गया ई या बन या या जाएगा उसके बाद अनुदापत आत्मदे पदम के आधार पर लट लाना ताना ये तो करना सब लाना तो उन्हें पर करना ई आयते बन जाएगा नकार के साथ आगमन लगा देना आयते न छिंग इत्यादि अर्थ आ जाएगा ये कहा अच्छा इस तरह से ये हो गया अब कौन सोते हैं यह सिद्ध हो गए इंद्रिय सो जाती है अब कौन जगते हैं कहते हैं ये पंच प्राण जगे रहते हैं उसका हाल में पंच प्राण की चर्चा करेंगे आगे जगने वाले यही हैं। स्वप्न में हो चाहे में हो ये पांचों प्राण जगे हुए होते हैं दूसरा है न कहानी जागृति वाला उसका उत्तर देंगे आगे एक एक करके उत्तर देंगे पंच प्राण के बोलेंगे समय हो गया है यह रखते हैं फिर करेंगे ओम भद्रम करणे भीवा भद्रम पशे मा गा दशे स्थिरंगशंगदशे फिर पलिप्यु शांति शा